स्वामी ब्रह्मानंद जी के संस्मरण स्वामी यदीश्वरानंद श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं उनके विचारों से मेरा प्रथम परिचय सन 1906 में हुआ श्री रामकृष्ण कथा मृत हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत और स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई राजयोग नामक पुस्तक मुझे एक ही साथ प्राप्त हुई इन पुस्तकों तथा ऐसे ही अन्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझमें एक नई विचारधारा उदय हुआ जिसके फलस्वरूप मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से दीक्षा लेने का और धार्मिक जीवन यापन करने का शुभ संकल्प लिया पर उसे साकार रूप देने में कुछ समय लगा सन 1907 में मैं राजाही गया वहां दो वर्ष रहने के बाद मैं पुनः 1909 के ग्रीष्म के अंत में कलकत्ता चला आया स्वामी ब्रह्मानंद जी उन दिनों मद्रास से लौटकर उड़ीसा में रह रहे थे सन 1910 में श्री कृष्ण जयंती समारोह के अवसर पर मुझे उनके प्रथम दर्शन प्राप्त हुए उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज पुरी चले गए और मैं अपने एक मित्र अर्थात जो आगे चलकर स्वामी राघवानंद हुए के साथ बेलूर मट गया और वहाँ साधु सन्यासियों से मिला इसके बाद मैं प्रति शनिवार एवं रविवार को बेलूर मठ में ही रहने लगा पूज्यपाद बाबूराम महाराज अर्थात स्वामी प्रेमानंद महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद तथा अन्य सन्यासियों ने अपने स्नेह प्रेम से मुझे अपना प्रिय पात्र बना लिया सन 1910 के अंत में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी विवेकानंद जयंती के पूर्व कलकत्ता आए थे तब पूज्य महापुरुष महाराज ने उनसे मेरा परिचय कराया महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद से मिलकर मुझे लगा मानो उनसे मेरा संबंध बहुत पूर्व से था और मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण हो गया मैं उनसे मिलने के लिए अनेकों बार कलकत्ता एवं बेलोर मट गया और वहाँ मुझे उनकी थोड़ी बहुत सेवा करने का सु भी मिल जाया करता था एक दिन विनोद बाबू के घर उत्सव था जिसमें कई भक्तगण और सन्यासी आए हुए थे वहाँ पर जब मैं महाराज को एक बड़े हाथ पंखे से हवा चल रहा था तब वे अनायासी कहने लगे देख यदि शरीर और मन को संसार में लुभाया जाए तो संसार उन दोनों को नष्ट कर देता है पर यदि वे भगवान में लगा दिए जाए, तो वे उन दोनों को स्वस्थ रखते हैं मेरे साधु बनने की प्रबल इच्छा थी और महाराज ने मेरी इस महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन दिया एक दिन मैं अपने एक मित्र के साथ महाराज से मिलने बेलूर मट गया वहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि वे बाबू महाराज के साथ बलराम मंदिर गए हुए हैं बलराम मंदिर श्रीयुद्ध बलराम बोस के कलकत्ता स्थित मकान को कहते हैं अतः हम भी बलराम मंदिर गए वहां महाराज ने बातचीत के दौरान मेरे मित्र को अपना हाथ दिखलाने के लिए कहा हाथ देखने के बाद वे बोले तुम्हें थोड़ी काम संबंधी बाधा रहेगी पर यदि श्री गुरु महाराज अर्थात श्री राम कृष्ण चाहेंगे तो वह भी दूर हो जाएगी बाबूराम महाराज का मुझ पर स्नेह था उन्होंने महाराज से मेरा भी हाथ देखने की प्रार्थना की लेकिन उन्होंने नहीं देखा इस पर मुझे खेद हुआ और मैं सोचने लगा कि मेरे मित्र की तो साधु बनने की थोड़ी संभावना भी है पर शायद मेरी नहीं है इस घटना के कुछ दिनों बाद मैंने एक दिन बेलूर मठ में प्रवेश किया ही था कि महाराज के एक सेवक ने मुझे देखकर कहा अच्छा सुनो महाराज कह रहे थे कि तुम साधु बनोगे उनकी बात से मेरा उत्साह बढ़ा और यथासमय मैं सन्यासी बना पर मेरे मित्र ने गृहस्थ जीवन अपनाया वह यद्यपि एक उच्च पदाधिकारी है पर अभी भी वह श्री रामकृष्ण का बड़ा भक्त और मां शारदा का शिष्य है महाराज एक दिन बहुत से लोगों के साथ नाव द्वारा दक्षिणेश्वर गए मैं भी उनके साथ था वे उस दिन अत्यंत आनंद में थे उन्होंने कहा दक्षिणेश्वर में रहना भले कुत्ता बनकर ही सही एक महान सौभाग्य की बात है हम लोग जब महाराज के निकट बैठते थे तब हम लोगों को ऐसा अनुभव होता कि हमारे चारों ओर एक दिव्य वायुमंडल का घेरा है और हम सब उसके अंदर आ गए हैं एक दिन मेरे समक्ष उन्होंने स्वयं को एक नए ही रूप में प्रकट किया वे जब मठ के प्रांगण में टहल रहे थे तब मुझे एकाएक लगा मानो वे एक अलौकिक देव पुरुष हैं वह दृश्य मेरे लिए अविस्मरणीय है सन १९११ में महाराज ने मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ किया और कुछ दिनों बाद वे पूरी चले गए मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपने साधु बनने की इच्छा प्रकट की उन्होंने उसके उत्तर में स्वामी शंकरानंद जी से मुझे लिखवाया कि यदि मैं अपने की को साधु जीवन के योग्य समझता हूँ तो उनके पास क्यों नहीं चला जाता अतः मैं उसी वर्ष अक्टूबर महीने में महाराज के पास पहुंच गया और रामकृष्ण संघ में सम्मिलित हो गया इस समय उन्होंने मुझे अतुल बाबू के घर जगतधात्री पूजा संपन्न करने को कहा था उक्त पूजा में हरि महाराज स्वामी तुरानंद तंत्रधारक और नीरज महाराज अर्थात स्वामी अंबिकानंद सहायक पुजारी थे कुमारी पूजा अर्थात देवी भाव में कुंवारी कन्या की पूजा भी की गई इस प्रकार मेरे साधु बनने के ठीक बाद ही उन्होंने मुझे पूजा अनुष्ठान आदि करने का अवसर दे मेरे आध्यात्मिक जीवन को प्रखर बनाने में सहायता दी कुछ दिनों के पश्चात महाराज ने मुझे स्वामी सर्वानंद जी के साथ मद्रास जाने की आज्ञा दी पर वहाँ जाने से पहले मैंने उनको कुछ आध्यात्मिक उपदेश देने की प्रार्थना की अति गंभीर एवं कृपा परिपूर्ण स्वर में महाराज ने कहा संघर्ष संघर्ष यह संघर्ष ही मेरे जीवन का मूल सिद्धांत रहा है उनके ये शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं मुझे उन घटनाओं का स्मरण हो आता है जो हमारे पुरी में महाराज के पास रहने समय घटित थी एक दिन अतुल बाबू ने स्वामी सर्वानंद जी से कहा आप लोग किस प्रकार के सन्यासी हैं आप लोगों को कोई सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हैं यह सुनकर महाराज ने कहा सिद्धियां पाना तो सरल है पर मन की पवित्रता प्राप्त करना कठिन है यह चित्त शुद्धि की मुख्य है यह चित्त शुद्धि ही मुख्य है एक अन्य दिन महाराज अस्वस्थ थे उनके पेट में दर्द था उसी दिन पुरी के मंदिर में कोई विशेष पर्व मनाया जा रहा था हम में से कई लोग यह सोचकर कि महाराज के सेवक उनकी देखभाल कर लेंगे मंदिर के लिए निकल पड़े वहाँ कुछ समय बिताकर हम संध्या तक लौटे महाराज ने कुछ रुखाई से हम लोगों को हमारी स्वार्थ बुद्धि के लिए झड़का पर अंत में कहा मैं तुम लोगों से कुछ नहीं चाहता केवल तुम लोगों की कल्याण कामना करता हूँ और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वह केवल तुम्हारे कल्याण के लिए उसके बाद मैंने रात्रि में महाराज की सेवा का कार्य अपने ऊपर ले लिया एक दिन रात में महाराज को बहुत गर्मी लगने लगी हवा आने के लिए उन्होंने मुझसे सब खिड़कियां खोल देने को कहा मेरा व्यक्तिगत सेवा करने का यह प्रथम अवसर था तथा समझ भी कुछ कम थी अतः मुझे किवाड़ की चटकनियां बंद करने का ध्यान नहीं रहा दूसरे दिन महाराज को हरारत मालूम हुई इससे मुझे बहुत छोप हुआ महाराज ने बिल्कुल नहीं डांटा केवल दूसरों से सामान्य ढंग से कहा कि मैं अभी निरा बच्चा ही हूँ और चीज़ों का ज्ञान ठीक से नहीं है इस प्रकार भले ही स्नेह से के कारण किसी ने मुझे मेरी स्त्रुटि का स्मरण नहीं दिलाया पर मैंने तो इससे अपना सबक ले लिया सन 1911 के अंत में मैं मद्रास गया जहां मैं पाँच वर्षों तक रहा 1916 में मैंने वहां पुनः महाराज के दर्शन प्राप्त किए मुझे उन दिनों मद्रास मठ के मैनेजर के रूप में कठोर श्रम करना पड़ता था मुझे कुर्सी पर लगातार घंटों बैठे देख उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था क्या मैंने तुम्हें यहाँ मुंशी के लिए भेजा है उन्होंने मुझे अच्छी डांट लगाई और स्वामी सर्वानंद जी को भी डांटा और उनसे कहा उस लड़के को अध्ययन का मौका न दे तुम उससे मुंशीगिरी करवा रहे हो विश्वरंजन महाराज अर्थात स्वामी हरिहरानंद महाराज के निजी सेवक थे वे मुझे अक्सर बाजार से महाराज के लिए तिल तेल लाने के लिए कहा करते थे मैं पूछताछ कर उत्तम प्रकार का तेल लाने का प्रयत्न करता इस तेल की बात को लेकर एक दिन महाराज ने कहा क्या मैंने तुम्हें यहाँ केवल तिल तेल की पूछताछ करने के लिए भेजा है इस डांट फटकार को उनके प्रेम और कृपा का सूचक समझ और हृदय के अंतराल में यह अनुभव कर कि वे मेरे और मैं उनका हूँ उनके इस भूल सुधार पर मैं प्रसन्न होता था उन्हीं दिनों महाराज ने मुझे पठन पाठन और जब ध्यान आदि में विशेष जोर देने को कहा और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने को कहा उनकी कृपा से मेरा मन बहुत अच्छी स्थिति में रहता था मेरा हृदय उनसे जुड़ा और सदैव आनंद से परिपूर्ण रहता था